शांति विशर्ग है अरे रेपो तो है ना विश्व बोला तथा समवायस पदार्थ द्रव्य अच्छा अलग रखे है द्रव्य में अलग रखा है अच्छा तो बता देंगे परेशानी लेकिन शोक बोलने का आवश्यक नहीं है पाठ में आ जाए तो कोई अवश्य नहीं जाएगा ठीक है आगे देखेंगे अच्छा ये सूत्र भेज दिया था जिनको मिल रहा होगा सबको मिल गया होगा अच्छा सौ पदार्थ सप्तमे अंतर्भाव हो जाएंगे ऐसे भाष्यकार कार्य वे करे प्रश्न करते हैं कथम अंतर्भाव इतनी चेत उत्थन बताए प्रथम पदार्थ तथा नया का प्रमाण प्रमाण को दिखा दिए प्रमाण अगर प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय होगा तो द्रव्य में अंतर्भाव हो जाएगा और बाकी तीन प्रमाण है अनुमान उपमान शब्द ये तीनों ज्ञान रूप होने से ये गुण में अंतर्भाव हो जाएगा आगे है प्रमेय प्रमेय के लिए सूत्र आत्मा शरीर इंद्रिया बुद्धि मन प्रकृति दोस प्रत्यय भाव फल दुखर्गा प्रमेय तो इतने सारे प्रमेय हैं आत्मा शरीर इंद्रिय आगे अर्थ बुद्धि आत्मा शरीर इंद्रिय आत्मा क्या पदार्थ होगा द्रव्य आगे शरीरम द्रव्य आगे इंद्रिय आत्मा शरीर इंद्रिय स्वरूप दिन प्रमेस अंतर्भाव हो गए आगे अर्थ से अर्था विषय से गंध रस रूप स्पर्श शब्द ये पांच जो विषय होंगे ये किसमें जाएंगे आगे बुद्धि अर्थ आगे बुद्धि अर्थ अर्थात जो विषय इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होंगे अर्थ अर्थात जो ग्रहण तो होंगे ये पांच अर्थ हो गए कहेंगे मन के द्वारा अन्य ग्रहण हो जाएगा पांच इंद्रिय से ये पांच ग्रहण होंगे और मन के द्वारा मन किस चीज को ग्रहण करेगा आत्मा को भी ग्रहण करेगा और आत्मा में उत्पन्न होने वाले अन्य गुणों को भी ग्रहण करेगा गुण जो होंगे वो गुण में अंतर्भाव हो जाएंगे आत्मा द्रव्य में हो जाएगा आगे बुद्धि बुद्धि किसमें अंतर्भाव होगा गुण में बुद्धि गुणे मनस मनस द्रव्य द्रव्य मे अंतर्भाव हो जाएगा मनसहा, आगे प्रवृति प्रवृत्ति अर्थात प्रयत्न प्रयत्न किसमें अंतर्भाव होगा गुण में भाव हो जाएगा आगे दोषा नाम सूत्र में आगे है दोष प्रवृत्ति के आगे है दोष प्रवृति अर्थात प्रयत्न उसके आगे है दोष दिनों पर देखिये दोषाणु दोष क्या है इच्छा द्वेष मिथ्या ज्ञान स्वरूपाणु इच्छा द्वेष मिथ्या ज्ञान यही तीन दोष है तो इच्छा इच्छा क्या पर? अच्छा इच्छा तो है आगे कहते हैं राग द्वेश मोह पद प्रतिपाद्यान राग द्वेष मोह ये तीन पदों के द्वारा प्रतिपाद्य होंगे इच्छा द्वेश मिथ्या ज्ञान तो प्रतिपाद्य कौन हो जाएंगे प्रतिपाद्य हो गया इच्छा द्वेश मिथ्या ज्ञान और प्रतिपादक राग द्वेष मोह ये यथा संख्या है है तो इच्छा ये राग पद से इच्छा को ही कहा जाएगा द्वेष तो द्वेष है मोह पद से मिथ्या ज्ञान को कहा जाएगा प्रतिपाद्याना तो ये इच्छा द्वेष और मिथ्या ज्ञान ये तीनों किस्मों अंतर्भूत होंगे गुण में अंतर्भाव हो आगे दिया सूत्र में दिया प्रत्यय भाव प्रत्यय भाव के लिए दिनों में कहते हैं प्रत्यय प्रत्यय अर्था मृत्यु भाव अर्थात जनन ये प्रत्या तो प्रत्यय भाव का अर्थ क्या हो जाएगा प्रत्यय का अर्थ मृत भाव का अर्थ जनन तो प्रत्यय भाव का अर्थ क्या हो जाएगा मृतन मर करके पुनर्जन्म होना अर्थात मरणोत्तर जन्मत्व प्रत्यभाव पद प्रवृति निमित्त प्रत्यभाव ये जो पद है ये पद का प्रवृति निमित्त प्रत्यभाव पद का प्रवृत्ति निमित्त क्या हो गया उसका पूर्व में क्या गया मरणोत्तर जन्म तो मरणोत्तर जन्म तुम यही प्रत्यभाव शब्द का प्रवृति का निमित्त हो गया ये मरणोत्तर जन्म ये शब्द के लिए आगे व्याख्यान लेते है मरण क्या है तदोत्तर जन्म पहले मरण और जन्म ये दोनों शब्दों का व्याख्यान देते है चरम प्राण शरीर संयोग ध्वसो मरण चरम प्राण शरीर संयोग ध्वंस अभी चरम किसके साथ है गया? चरम प्राण न चरम शरीर न चरम प्राण शरीर संयोगयोग प्राण शरीर का संयोग क्षण आधार पर लेंगे तो प्रतिक्षण में प्राण संयोग अलग अलग मानेंगे क्षण विशिष्ट तो हो हैं कहेंगे ऐसे प्राण शरीर का संयोग तो एक ही होगा आरंभ से अंत तक जाएगा किन्तु अगर हम क्षण विशिष्ट मान लेंगे तो प्रतिक्षण अलग अलग हो जाएगा क्षण विशिष्ट कभी कहते हैं कि प्राण शरीर संयोग जो चरम संयोग होगा उसका ध्वस हो जाएगा तो उसके आगे प्राण शरीर संयोग होगा नहीं होगा चरम होगा। इसका जो ध्वंस है यही ही मरना है और आद्य शरीर प्राण संयोग शरीर प्राण संयोग ये अगर क्षण विशिष्ट मानेंगे प्रथम क्षण द्वितीय क्षण तृतीय क्षण अंतिम क्षण तक तो ये संयोग चलेगा कहते हैं आद्य अर्थात तो प्रथम क्षण जो शरीर प्राण संयोग होगा उसको जन्म कहा जाएगा इसको देखिये दिन राम रुद्र में चरम इतनी प्रतिक्रिया है प्राण शरीर संयोग चरमत्व तो चरम किसका विशेषण हो गया प्राण शरीर संयोग का अर्थात चरम संयोग इसका क्या अर्थ हो गया कहते सो स्वजातीय शरीर सो पद से लिया जाएगा अभी जिस शरीर के साथ प्राण का संयोग हम विचार कर रहे हैं आप लोगों का पुस्तक में स्व के ऊपर टिप्पणी है नहीं अर्थात जिस शरीर में ये प्राण संयोग का विचार किया जाता है वही शरीर को लेंगे स्व कहेंगे अगर जिस शरीर का हम विचार करते हैं वो शरीर ये प्राण संयोग जितने होंगे वो शरीर भी एक रहेगा क्या पहले विचार हुआ था कि उपचय अपचय के द्वारा शरीर भी प्रतिक्षण बदलता रहेगा इसलिए कहते हैं कि अगर वो शरीर चैत्र का है तो शरीर चाहे अवयव का उपचय अपचय से बदलते रहे किंतु वो चैत्र का ही शरीर रहेगा इसलिए वो शरीर में जाती रह जाएगी चैत्रत्व तो स्व सजातीय शरीर अर्थात तो चैत्र का जन्म से मृत्यु तक अभी जितने सारे शरीर होंगे सब में चैत्रत्व तो रहेगा तो स्व सजातीय शरीर अर्थात तो चैत्रत्व जाती वाले जितने शरीर हो जाएगा तो उसमें वृत्ति रहने वाला स्व सजातीय शरीर वृत्ति प्राण संयोग प्रादुर्भाव अनधिकरणत्व अभी मान लीजिए कि वो शरीर में दसम क्षण वाला जो प्राण संयोग होगा कौन सा क्षण में दसम क्षण में शरीर प्राण चैत्रत्व विशिष्ट जो शरीर हुआ वो शरीर के साथ प्राण का संयोग दसमो क्षण में ये जो संयोग हुआ उसका प्राग भाव कभी रहेंगे कभी रहेगा उसका रहेगा ये संयोग किस क्षण में हो रहा है दसमो क्षण में अर्थात उसका जन्म से दसम क्षण में हो रहा है उसका प्राग भाव क्षण में रहेगा और प्रथम क्षण से पहले प्राग भाव रहेगा रहेगा अनाधिकाल से रहेगा तो दसम क्षण में ये प्राग भाव रहेगा ए नवम क्षण में प्रागभाव रहेगा तो नवम क्षण प्राण शरीर संयोग का प्राग भाव का अधिकरण हुआ नवम क्षण प्राण शरीर संयोग प्राग भाव का अधिकरण नवम क्षण हुआ ये संयोग किस क्षण में होता है दसव क्षण इसी प्रकार की उपांत्य क्षण भी प्राण शरीर संयोग का प्राग भाव अधिकरण होगा दुबारा कहते हैं चैत्र का जो उपांत्य क्षण है उसका जिसको मृत्यु कहेंगे मृत्यु का पूर्व क्षण को उपांत्य क्षण कहेंगे उपांत्य क्षण में भी प्राण शरीर संयोग इसका प्राग भाव रहेगा नहीं रहेगा उपांत्य क्षण में प्रागभाव रहेगा तो उपांत्य क्षण में भी अगर प्राण शरीर और संयोग का प्राग भाव रहेगा यह संयोग कब होगा चार। चार। अंतिम क्षण में होगा अच्छा ये जो भी अंतिम क्षण हो गया उस समय में प्राण शरीर और संयोग का प्रागभाव रहेगा अंतिम क्षण में जिसको हम अंतिम क्षण कहते हैं उस समय में प्राण शरीर और संयोग का और प्रागभाव रहेगा प्रागभाव अगर रह जाएगा तो फिर आगे और संयोग होगा तो इसलिए जिस समय में प्राण शरीर संयोग प्रागभाव अधिकरण बनेगा इसका अर्थ आगे और संयोग होगा और जो समय प्राण शरीर संयोग का प्रागभाव का अनधिकरण बनेगा उसके आगे और संयोग होगा प्राग, तो प्राग भाव का अनधिकरण हुआ अर्थात प्रागभाव है नहीं है प्रागभाव नहीं है तो आगे फिर संयोग होगा नहीं होगा उसी को कहेंगे चरम संयोग जिस संयोग का समय में संयोग का प्राग भाव नहीं रहेगा जो उपांत्य क्षण हुआ तो उस क्षण में भी शरीर और प्राण का संयोग है संयोग है उस समय में प्राग भाव भी है है क्योंकि आगे वर्ग संयोग आएगा किंतु जो अंत्य क्षण हो जाएगा उस समय में संयोग है संयोग का प्रागुर्भाव है नहीं है तो प्रागभाव का अधिकरण हुआ नहीं होगा तो प्रागभाव का अनधिकरण होगा तो जो प्राण शरीर संयोग का प्रागभाव का अनधिकरण होगा उसी को कहा जाएगा मरम क्षण अर्थात तो वही हो गया चरम प्राण शरीर संयोग क्षण इसी को दे दिया हूँ स्वजातीय शरीर वृत्ति प्राण संयोग प्राग भाव अनधिकरण तो प्रागभाव का अनधिकरण हो गया अर्थात आगे और संयोग नहीं होगा ये हो गया चरम क्षण एवं आद्यत्वी तो मूल में दे दिया था कि आद्य शरीर प्राण संयोग जन्म तो ये आद्य क्या कहेंगे आद्यत्व अपी तथा विध प्राण संयोग तथा विध प्राण संयोग तथा विध क्या दिया जाएगा वृत्ति स्व सजातीय शरीर वृत्ति जो ऊपर में कह दिया उसी फिर तथा विध कहते हैं स्व शरीर वृत्ति प्राण संयोग अभी मान लीजिए कि शरीर प्राण संयोग स्व सजातीय था जाति विशिष्ट जो शरीर प्राण संयोग अभी प्रथम क्षण में रहेगा रहेगा उस समय में प्राण शरीर संयोग का ध्वंस है प्रथम क्षण में द्वितीय क्षण में प्राण शरीर संयोग होगा होगा उस समय में प्राण शरीर संयोग का ध्वंस है कौन सा क्षण का द्वितीय क्षण में प्राण शरीर संयोग है और उस समय में प्राण शरीर संयोग का ध्वंस भी है ये संयोग कब हुआ था प्रथम क्षण आगे हम चलेंगे अंतिम क्षण में अंतिम क्षण में प्राण शरीर संयोग है और प्राण शरीर संयोग का ध्वंस भी है आगे सर्वदा रहेंगे कि प्राण शरीर संयोग ध्वंस से कब रहेगा अनंत तक रहेगा तभी जो प्रथम क्षण हुआ जिस समय में प्राण शरीर संयोग तो रहा किन्तु प्राण शरीर संयोग का ध्वंस नहीं रहेगा अर्थात तो उसका पूर्व में प्राण शरीर संयोग जिस क्षण में प्राण शरीर संयोग का ध्वंस नहीं रहेगा उसका पूर्व में प्राण शरीर संयोग था जिस क्षण में प्राण शरीर ध्वंस नहीं रहेगा जिस क्षण में ध्वस नहीं है उसका पूर्व में प्राण शरीर संयोग था नहीं था उसी को ही प्रथम क्षण कहेंगे क्योंकि उसके पूर्व में संयोग नहीं था अगर उसके पूर्व में संयोग होगा तो उस क्षण में भी ध्वंस आ जाएगा उसी को आध्य कहते हैं तथा विध प्राण संयोग ध्वंस अनधिकरण प्राण संयोग का ध्वंस का अधिकरण द्वितीय क्षण बन जाएगा अंतिम क्षण भी ध्वंस का अधिकरण होगा नहीं होगा अंतिम क्षण प्राण शरीर संयोग का ध्वंस का अधिकरण नहीं होगा अंतिम क्षण में प्राण शरीर ध्वंस रहेगा नहीं प्राण शरीर संयोग ध्वंस रहेगा नहीं रहेगा अंतिम क्षण में रहेगा ध्वंस रहेगा प्रागह नहीं रहेगा तथा तो विध प्राण शरीर ध्वंस अनाधिकरण यह हो गया आध्य प्राण शरीर संयोग प्राग भाव अनधिकरणत्व हो जाएगा चरणत्म और प्राण शरीर संयोग ध्वस अनधिकरण हो जाएगा आद्य ये लक्षण हो गया आगे दिन में देखिये अच्छा अभी मरण क्या हो गया कि प्राण शरीर संयोग का ध्वंस और आद्य शरीर प्राण संयोग जन्म हो गया तभी तो प्रत्य भाव का अर्थ क्या हुआ था मृत्यु जन्म तो मृत्यु जन्म पुनर्जन्म इसको प्रत्यय भाव कहा गया मृत का अर्थ हो गया चरम प्राण शरीर संयोग का ध्वंस तो चरम प्राण शरीर संयोग ध्वंस हो करके आद्य प्राण शरीर संयोग का इसी को जन्म कहेंगे तो जन्म का अर्थ भी आखिर क्या हो गया शरीर प्राण संयोग तो जन्म शब्द का अर्थ हो गया प्राण शरीर का संयोग तो ये अगर जन्म हो गया ये जन्म मृत्यु कुछ भी हो जो अंतिम आ गया मृतुआ जन्म और जन्म हो गया प्राण शरीर का संयोग ये आद्य संयोग ठीक है किन् पदार्थ तो क्या हो गया <स्थ <स्थोन> क्या है वो? नाम क्या है उसका प्राण शरीर संयोग जन्म शब्द का अर्थ हो गया प्राण शरीर संयोग ये किसमें अंतर्भाव हो जाएगा अंतर्भाव हो जाए इसको कहते हैं आद्य प्राण शरीर प्राण संयोग जन्म तथा च मरण मरणन तयोग मरण के बाद तयोगश संयोग संयोग अर्थ आद्य शरीर प्राण संयोग संयोग तस्य तस्य जन्म नुण में अंतर्भाव हो जाय आद प्रत्यदे है फल फल क्या है में देते हैं सुख दुख संवेदना स्वरूप मुख्य फल से मुख्य फल अर्थात जीवन में मुख्य फल क्या है कहते हैं सुख दुख संवेदना ये संवेदना ये क्या पदार्थ है अनुभव सुख तो दुख अनुभव तो ये किसमे अंतर्भाव हो जाएगा गुणा में अंतर्भाव हो जाए और गौण मुख्य साधारण जन्य मात्र स्वरूप फल से चाहे ये तो मुख्य फल हो गया अनुभव जो सुख दुख का अनुभव होना है यही मुख्य फल गौण फल कहेंगे घट मिल गया पट चोरी हो गया ये सब जो बाकी हो गया पदार्थ इत्यादि व्यदि गौण मुख्य साधारण जन्य मात्र स्वरूप फल जन्य मात्र गौण मुख्य साधारण जन्य पदार्थ तदेव स्वरूपम यशल कभी कोई पदार्थ कभी कोई मिल गया कभी कोई गुण मिल गया कभी कोई अन्य कुछ क्रिया आ गया ये सब फल भी माना जाता है जो प्राप्त होता है सबको फलगा कहीं गए तो कहते हैं द्रव्यदीशो द्रव्यदीश अर्थात यथाया था सुखो दुखो तो मुख्य फल है कभी घट मिल गया कभी पट मिल गया ये सब द्रव्य में जायेंगे कभी कोई और गुण मिल गया यघ्न में जाएगा कभी क्रिया मिल गई ये सब जैसे जैसे जन जाना जन आ और कभी पट्ट चोरी हो गया तो किस में जाएगा क्या हुआ पदार्थ क्या हुआ हमारा आगे जाएगा तो अभाव मिल गया तो द्रव्य में जाएगा पट्ट चोरी हो गया तो अभाव में जाएगा इसलिए ऐसे ऐसे कहे गए कि द्रव्य आदि तो सुबह सु पदार्थ तो में सब मित्रभाव को कर लीजिए उसे फल हो गया आगे विभाग चलेगा हाँ वो भी ठीक है <laughs> तो इतना दूर तो क्यों जाएंगे अभाव कर तो जाएंगे क्योंकि विभाग होने से अभाव आ गया आप कहेंगे ठीक है उसके ले लीजिए विभाग में गुण नहीं हो जाएगा इसलिए कहते द्रव्य आदि से यथात यथा। हम विचार करके कर लेना है अरे पीड़ा लक्षण से दुख से गुणी पीड़ा वहाँ दे दिया सूत्र दे दिया एकणम एक एक एक दुखम ऐसे सूत्र है ना भेजाता है सब बाधना लक्षणम दुखम अच्छा आगे प्रत्यय भाव के लिए भी सूत्र था एक, एक उन्नीस पुनरुत्पत्ति ही प्रत्यय भाव सूत्र है एक एक उन्नीस बाधना लक्षण दुखम बाधना जिसे बाध होता है, है पीड़ा होती है किते? तो पीड़ा लक्षण से दुख से दुख किसमें अंतर्भाव हो जाएगा गुण तो पीड़ा लक्षण से दुख से गुणे क्योंकि ये प्रमेय में है प्रत्य भाव फल दुख दुखो के आगे क्या है अपवर्ग तो अपवर्ग अपवर्ग क्या है कहते मोक्ष उसके लिए सूत्र हो गया तद अत्यंत विमोक्ष अपवर्ग ये हो गया एक एक वाइस एक एक सूत्र क्या है बाधना लक्षणम दुखम आगे कहते हैं तद अत्यंत विमोक्ष विमोक्ष तद पद से दुख पूर्व सूत्र में दुख तद तो अत्यंत विमोक्ष तो दुख का अत्यंत विमोक्ष यही हो गया अपवर्ग मुक्ति दिन भर में आगे कहते हैं अपवर्गस्तु अत्यंत दुख निवृत्ति इसी को तो मोक्ष मानते हैं अत्यंत की दुख निवृत्ति दुख कौन कौन है कहते हैं दुखानी शरीरम सड इंद्रिया छह इंद्रिया कौन कौन है पहले मन आगे ऊपर से रहेंगे ऊपर से था आकाश से द्रव्य से स्रोत्र त्योग चक्षु रसना घृण योगे छ इंद्रियाणी षड विषय धन का विषय आत्मा अथवा आत्मा में उत्पन्न होने वाला गुण आदे स्रोत्र से शब्द आदे स्पर्श रूप रस योग्यषया और षड बुद्ध बुद्ध ये इसका कैसा नाम कहते हैं मानस श्रावण दे है न मानस श्रवण त्वाच चाक्षुष राशन ग्रकार की दे बुद्धि और सुखम दुखम ची एक छ अठर होके सुख दुख, दुख शरीर इंद्र करके एक ही शब्द तथ दुखत्व जाति शून्य शरीरा ये दुखत्व तो से दुखत्व तो जाति किसमें रहेगा अभी कहते हैं दुख तति शून्य शरीरार्धो कह दिया दुखद जाति दुखत्व जाति तो दुख, तो दुख तो तो में रहेगा ये एक विंशति को दुख कह थे ये सब गौण दुख तो एक मुख्य दुःख हो जाएगा क्या तो गौम दुख हो जाएगा ये जो बाकी बीस हो गए ये तो गौण दुख इसी के लिए कहते हैं दुखत्व जाति शून्य शरीर आधो इसमें दुखत्व तो जाति नहीं रहेगी दुखत्व जाति तो, तो दुख में रहेगी दुखत्व तो जाति शून्य शरीर दो तो फिर इनको दुख क्यों कह दिया गया कि ना दुख संबंधित या गौणम दुखत्व इसमें दुखत्व तो जाति नहीं रहेगी कहते गौणम दुखत्व गौणम दुखत्व ये दुखत्व फिर क्या है अगर ये जाति नहीं है तो राम ने कहते हैं गौणम इति प्रतिक लाक्षणिक वास्तविक दुख नहीं है लक्षणा से दुख कहते हैं फिर वहाँ दुखत्व तो क्या है कहते दुखत्व दुख पद प्रतिपाद्य दुख पद से इनको कहा जाएगा क्यों कहा जाएगा आगे रामरुद्रे दुख संबंध जनकत्वादि रूप दिन कदि ने कहा शरीरा दो तो जाति शून्य शरीरा दो संबंधित या गुण दुखत्व ये दुख का संबंध क्या हो गया इसके लिए रामरुद्री ने कह दिया दुख संबंध जनकत्वादि रूप ये सब दुखों का जन्म होंगे तो ये शरीर जब तक तो है तब तो तक तो ये दुख होता रहेगा दुख संबंधित है गुणन दुखत्म अच्छा तो अभी अगर आप सुख को भी दुख कोटि में डाल दिए स्वर्ग सुख का स्वर्ग का क्या लक्षण है यन्न दुखे न सं न चक्रस्त अनंतरम अभिलाषोपनीतम चत सुखम सोह पदास्पद यज्ञ दुखी न, न संभिन्न जो दुखों के साथ द्वारा कभी मिलन मिश्रित तो नहीं होगा उसको सुख कह दे स्वर्ग को कहा जाए तो स्वर्ग सुख है ऐसा सुख जिसमें दुख का मिश्रण ही नहीं होगा और आप कह दिया कि सुख मात्र के दुख है अर्थात स्वर्ग सुख में भी अभी दुख हो जाए दुख मानना पड़ेगा तभी तो वे उसके लिए समाधान देते हैं स्वर्ग आदि सुख श्यापी तो नाश ज्ञाने न दुख संबंधित अव्याहतम स्वर्ग सुख दुख क्यों हो जाएगा कि कहते नाश समय आने से तो दुख होगा तो दुख हो करके इसलिए दुख संबंधी होने से उसको भी तो दुख कहा जाएगा देखिए राम रुद्र में स्वर्ग आदि सुख सेवित तथा चन्न दुखे न इत्यादि श्रुतो दुख पदम यन दुखे न्लोक जो है यन्न दुखी न इत्यादि श्रुति में दुख पदम स्वर्ग नाश ज्ञान जन्य दुख अतिरिक्त दुख पदम स्वर्ग यम दुखे न संभिन यहाँ जो दुख शब्द है दुख शब्द का अर्थ हो स्वर्ग नाश ज्ञान जन्य दुख हमारा स्वर्ग अभिनाश होने वाला है ऐसे ज्ञान होकर के जो दुख होगा उससे अतिरिक्त दुख ना दुखे न समिन जो स्वर्ग सुख है वो दुख से मिश्रित नहीं है किंतु मूल में क्या कहा गया जो स्वर्ग सुख है उसमें भी नाश हो जाएगा ये दुख है नहीं है है तो जहाँ कहा गया कि स्वर्ग सुख दुख से मिश्रित नहीं है अर्थात नाश जन्म दुख को छोड़कर के अन्य दुख से मिश्रित नहीं है उस दुख से मिश्रित होगा तो इसलिए स्वर्ग सुख इसको भी दुख कोटी में डाल सकते हैं नहीं डाल सकते एक दुख तो रहा इसलिए दुख संबंधित कहा दिनकर में स्वर्ग आदि सुख सन ना ज्ञान है न स्वर्ग सुख नाश ज्ञान है न दुख संबंधित अव्याहतम एवं दुख संबंधित्व ये रड़ेगा जो ज्ञान यज्ञ का समय में बाहर से जो साधक लोग आते हैं ना जो यहाँ से जाते हैं उनको ऐसे ही होता है <laughs> इतना दिन निहार रहे कैसा चला समय पता नहीं चला जाने का समय दुख हो रहा है कहते ना तो बाहर से साधक आते हैं जाने का समय दुख हो रहा है से जाना पड़ता है उनका ऐसी स्थिति है वो ठीक है उदाहरण दे दिया नक विंशति दुखान्तर्गत है यो अभी एक विंसती दुख में छह इंद्रिया भी रहे और छह इंद्रिय में दो इंद्रिय नित्य हैं ऐसा माना जाएगा एक इंद्रिय प्रथम इंद्रिय कौन नित्य कहेंगे मन वो नित्य है बाकी मन के नीचे आ गए इंद्रिय क्या है स्रोत वो क्या पदार्थ है कर्ण संस्कृति अवचिन्न अवशह स्रोत्र पद वाचे तो अभी वो भी नित्य हो गया तो ये अगर नित्य हो जाएंगे इनका मतलब नाश कैसे होगा की अगर ये नित्य है और ये दुख रूप है और ये दुखों का अत्यंत की निवृत्ति इनका अगर नाश नहीं होगा ये दोनों दुखों का निवृत्ति फिर कैसे हो जाएगी तो फिर मोक्ष कैसे होगा ये शंका न चल एक विंशति दुखान्तर्गत एक विंशति दुख में अंतर्गत हैं मन श्रवण नित्यत्वाद ये दोनों नित्य हो गए कथम तैयार ये आपको तो बताना पड़ेगा सिद्धांत उत्तर देता है जो आप श्रोत कहते हैं आप कहते हैं कि नित्य पदार्थों तो को तो आकाश है ना अवच्छिन्न आकाश है अवच्छिन्न आकाश है जो अवच्छिन्न आकाश है तो अवच्छेदकों का नाश से, अवच्छिन्न आकाश नित्य रहेगा फिर नहीं रहेगा तो यहाँ अवच्छेद कौन है कर्ण संस्कुली बोलोग तो गोलोक का जब नाश हो जाएगा शरीर नाश हो जाएगा तो गोलोक नाश हो जाएगा तो गोलो का नाश होने से ये दुख का नाश हो जाएगा इसको बताता है सिद्धांति विशिष्ट से विशिष्टस्य से ज्ञान द्वारा दुख हेतु तुखत्व श्रवण से दुखत्व श्रवण से दुखत्व है हेतु दे दिया उसे पहले दुख हेतु तया श्रवण कुतः दुख हेतु कया तो दुख कैसे हुआ कहते हैं ज्ञान द्वारा दुख हेतु तय श्रवण दुख का हेतु होता है कैसे ज्ञान द्वारा श्रवण किस चीज का ज्ञान करवाता है शब्द का कभी शब्द से दुख होता है <laughs> सभी को पता है शब्द से कैसे दुख होता है इसलिए कहते हैं श्रवण से ज्ञान द्वारा दुख हेतु तया प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी ये स्मरण करवा श्रवण से ज्ञान द्वारा दुख हेतु तया दुखत्व किंतु यद्रूप विशिष्ट होकर के कर्ण सस्कुली अवच्छिन्न होकर के ये ये दुखों का हेतु हुआ अभी तद्रूप से अश्या। विशिष्ट होकर के दुख हेतु हुआ तद्रूपस्तदूपस् अर्थात कर्ण सस्कुली अवच्छिन्न रूपस्य जो अवच्छेद है कर्णसूल अवच्छेद नाश है तक विशिष्ट श्रवण इंद्रिय रूप दुख नाश अगर अवच्छेद तो अवच्छे का नाश हो जाएगा तो अवच्छिन्न भी नाश हो जाएगा का नाश हो अभी दो नित्य से एक एक निराकरण हो गया बाकी एक नित्य दुख कौन बच गया मन तो मन दुख का कारण है अनुभव है देखिये कहते एवं आत्मसंक रूप व्यापार इसमें छुट गया है आगे वर्णा व्यापार आगे क्या है विशिष्ट से सी चाहिए पुस्तक में सी एवं है संयोग रूप व्यापार विशिष्ट से एव मनुष तो व्यापार क्या हो गया संयोग उससे विशिष्ट कौन हो गया मन इसलिए मन हो गया कर्ण और व्यापार क्या हो गया आत्म तो आत्म मन संयोग कारण कहते हैं व्यापार होता है व्यापार या तो असमवाही कारण होगा नहीं तो क्रिया ये दोनों को व्यापार लिया जाता है व्यापार का क्या लक्षण है द्रव्य निकाय इसलिए या तो असमिक कारण नहीं तो क्रिया ये दोनों को लिया जाता व्यापार हो रूप आत्म संयोग हो गया व्यापार मन हो गया करण अभी आत्म संयोग विशिष्ट मन ये ज्ञान का हेतु होगा और आत्म संयोग नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा इसलिए ज्ञान मात्र के प्रति आत्म मनोसंयोग इसको असमीकरण मानते हैं तो आत्म संयोग रूप व्यापार विशिष्ट मन ये ज्ञान उत्पन्न करके दुख का हेतु होता है दुख हेतु तय दुख तुम इसमें जो विशिष्ट हो गया उसमें विशेषण क्या हो गया आत्म संयोग आत्मसंयोग व्यापार है आत्मसंक ये हो गया व्यापार व्यापार ना सेना ये व्यापार नाश हो जाएगा तो व्यापार क्या है आत्म संयोग आत्मसंयोग आत्मसंयोग नाश हो जाएगा इसमें दिया है आत्म आत्मसंयोग ना सीक है आत्मसंयोग नाश कैसे हो जाएगा मन ये इसका नाश हो जाएगा आत्मा नहीं हो जाएगा तो आत्मा भी नाश नहीं होगा दोनों संयोगी तो नाश नहीं होंगे किंतु ये दोनों संयोगी का जो संयोग ये नाश हो सकता है जैसे दो परमाणु है अभी मिलकर के तीनों को हुए हैं किंतु ये परमाणु अगर अलग हो जाएंगे संयोग नाश हो जाएगा इसी प्रकार के आत्मा और मन का संयोग नाश हो जाएगा हो जाएगा तो मनो ऐसा एक जागह में जाकर के पहुंच जाएगा जहां आत्मा हो तो जाएगा आत्मा विभू है मानो मूर्त है तो विभू का क्या लक्षण है मनोमूर्त है तो फिर आत्मा मनो संयोग ये नाश हो जाएगा या तो हो पाएगा यह तो नहीं होगा तो फिर कह दिया व्यापार और नाशन व्यापार का नाश कैसे हो जाएगा देखिये राम ने दिया व्यापार नाशे निय मन क्रिया, मन क्रिया तो मन सी क्रियया मन में क्रिया हो करते मन संयोग रूप व्यापार नाशे नयोग नाश हो जाएगा इसका क्या तात्पर्य कहते हैं? यद्यपि भाभी मुक्ति दशाया मन संयोगांतरम वर्तते भाभी मुक्ति अभी तो है, आगे मुक्त हो जाएगा मुक्त हो जाने से आप अभी कहते हैं कि आत्मा मन संयोग तद तो विशिष्ट होकर के मन दुख रूप होगा और आत्मा मन संयोग का आप नाश करेंगे तो दुख का नाश होगा और आत्मा मन संयोग नाश हो जाएगा मुक्ति अवस्था में नहीं रहेगा तो अभी यहाँ कहते हैं की यद्यपि भाभी मुक्ति दशाए में मन संयोग वर्तते बद्ध अवस्था में जो मन संयोग रहेगा आत्म मन संयोग मुक्त अवस्था में वो आत्म मन संयोग नहीं रहेगा ये बद्ध अवस्था में और क्या आत्मन संयोग रहेगा अदृष्ट निमित्त आत्मा में गुना उत्पन्न करने वाला संयोग रहेगा अदृष्ट के चलते आत्मा में सुख दुख इच्छा देश संस्कार ये सब उत्पन्न करवाएगा बद्ध अवस्था में मुक्त अवस्था में वो अदृष्ट नहीं रहने पर भी आत्म मनोसोग तो नित्य है वो तो रहेगा किंतु तद तो अदृश्य विशिष्ट आत्मा के साथ और मनोसयोग नहीं रहेगा जो अदृश्य के चलते कि आत्मा में सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान इत्यादि उत्पन्न होते हैं तो तद तो अदृष्ट विशिष्ट आत्म मनोसोग नहीं रहेगा आत्म मनोसयोग तो रहेगा किंतु ये दोनों अलग अलग प्रकार के आत्म मनोसोग बुद्ध अवस्था में अलग आत्मा मनसोग मुक्त अवस्था में अलग आत्मा मनुष्य होगा इसलिए यह जो कहता है कि व्यापार और ना व्यापार हो गया आत्मनस्य होगा कौन सा आत्मनस जो कि दुख उत्पादन कार्य आत्मनस्य होगा इसका नाश हो जाएगा रामूद्री में यद्यपि भावी मुक्ति दशाया मन अंतर वर्तते है तथा तस् न व्यापार तो में ये क्यों नहीं होगा कहते हैं दी? पूरी तत्व भिन्न देश अवच्छिन्न मन संयोग से एवं ज्ञान साधन के न तथा पूरी तत्व के अंदर में जब माना जाएगा पूरी तत्व हृदय देश विवेदान्त उपनिषद में आता है उसके अंदर में जब मनो चला जाएगा तो सुसुक्ति उस काल में कोई ज्ञान नहीं होगा जब पूरी तत्व वही देश में मनो आएगा जब पूरी तत्व अंत देश में मनो रहेगा तभी आत्म मनोसंयोग रहेगा नहीं रहेगा रहे किंतु पूरी तत्व तो अंतह देश आत्म मानव संयोग ज्ञान जनक नहीं होता है पूरी तत्व तो वही देश आत्म मानो संयोग ज्ञान जनक होगा तभी जब मुक्त हो जाएगा तो पूरी तत्व तो वही देश रहेगा संयोग किंतु तो मुक्त हो जाने से शरीर ही नहीं रहेगा पूरी तत्व तो वही देश तो हो जाएगा कि पूरी ही नहीं रहेगा किन्तु पूरी तत्व वही शरीरस्थ होना चाहिए आत्म अगर शरीरस्थ आत्मा मनोसंयोग नहीं हुआ तो पूरी तो वही देश हो जाने पर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा जब मुक्त हो तो जाएगा तो शरीर नहीं होगा यह नया एक लोगों का जीवन मुक्ति नहीं है उनका विदेह मुक्ति है। तो इसलिए मुक्त हो जाएगा तो शरीर नहीं रहेगा इसलिए मानव आत्मा संयोग रहेगा पूरी तत्व वही देश भी रहेगा किन्तु तो शरीरस्थ नहीं रहेगा इसलिए वो ज्ञान जरूर नहीं होगा पूरी तो भिन्न देश अवच्छिन्न देश किन्तु शरीरस्थ देश पूरी तरह भिन्न शरीरस्थ देशा अवचिन्न मन संयोग तभी उसे ज्ञान होगा ज्ञान साधन न तब तो शरीर ही नहीं रहेगा आगे दे दिया पृष्ठा मुक्त उच्च मुक्त उच्च रामरुद्री में दिया मुक्त उच्च शरीर अभाव मुक्ति में शरीर ही नहीं रहेगा तो पूरी तरह तो बहिर्देश आत्मा मन संयोग नहीं रहेगा ज्ञान नहीं होगा तो उसे दुख नहीं होगा दिनकरी में व्यापार नाश है न ना, तद तो विशिष्ट मनोरूप दुख नाश संभवाद व्यापार ही नाश हो गया व्यापार क्या था आत्म मानस और नाश हो गया और आत्म किस प्रकार पूरी तत्व बहिदेश शरीरस्थ आत्म मनस ये दुख का कारण है ठीक है आज यहां तक तो? शंकरचार्यण केशव सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वरि ग्रोम व्याप्त राय दक्षिणामूते नम ओं शांति शांति शे